चेष्टा का आश्रय तो न ईश्वर का अगर शरीर स्वीकार करना पड़ेगा तो फिर आचार्य मत वाले किसको कहेंगे ईश्वर का शरीर परमाणु अच्छा तो अभी परमाणु ये अनंत हो जाएंगे तो इसे गौरव दोष होगा उससे लाघव क्या होगा अगर अतिरिक्त तो एक शरीर मान लेंगे तो उससे क्या दोष होगा एक शरीर मानेंगे लाघव से क्यों सवय होगा हम परम महत मानेंगे क्यों परम महत होने से क्यों सवय हो, हो जाएगा भी नहीं जा पाएगा अगर परमाणु रूपो मान ले मतलब उसका परमाणु परिमाण मान लेंगे तो सर्वत्र नहीं जा पाएगा ठीक है ये विचार पल्लव ये बहुत हो गया आगे अभी सिद्धांत जो मूल अनुमान दिया था क्या अनुमान था सेम कर्तजन्य अभी उपाधि दे रहा है क्या उपाधि शरीर तो ये जन्यतम साध्य का व्यापक होना चाहिए कहा दिखाएंगे घट आदि में तो घट में शरीर किसका व्यापक हो जाएगा हाँ। साध्य, साध्य क्या है कर्तजन्य कर्तजन्य तो रहेगा और शरीर जन्य रह तो जाएगा और अंकुर आदि में शरीर जन्य तो उपाधि नहीं रहेगा किन्तु हेतु कार्य तो रह जाएगा ठीक है उपाधि हो गया सिद्धांति कहा पक्ष में साध्य का है अगर साध्य का संशय होगा और पक्ष में आपका उपाधि नहीं है साधन है उपाधि नहीं है और साध्य का संशय है अगर साध्य रह जाएगा तो फिर साध्य का व्यापक उपाधि हो पाएगा पक्ष में उपाधि नहीं है और साध्य अगर रह जाएगा तो फिर उपाधि व्यापक नहीं होगा तो साध्य का निश्चय तो नहीं है किंतु साध्य का संदेह है तो साध्य का संदेह होने से यह उपाधि बनेगा नहीं सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष क्या कहा साध्य का संदेह है इसलिए उपाधि नहीं बनेगा ऐसे पूर्व पक्ष है सिद्धांति कह दिया फिर क्या कह दिया यह निश्चित उपाधि नहीं बनेगा किंतु संदिग्ध उपाधि बन जाएगा तो सिद्धांत का संदिग्ध उपाधि तो इसका अर्थ हो गया कि संदिग्ध साध्य विचार इसका अर्थ हो गया कि संदिग्ध साध्याभाव तो संदिग्ध साध्याभाव हुआ ये तो अनुकूलों के लिए मतलब ये तो अनुमिति के लिए अनुकूल है ये तो कोई विरोध नहीं है अगर आप कहेंगे कि संदिग्ध साध्याभाव होने से अनुकूल अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा तब तो फिर अनुमिति मात्र का उच्छेद हो जाएगा तो ऐसा होने से पूर्व पक्ष क्या कहता है अगर आपके पास अनुकूल तर्क नहीं है तो उपाधि यह सिद्ध हो जाएगा आप कहते हैं कि साधे का संदेह है आपके पास अनुकूल तर्क होना चाहिए अगर अनुकूल तर्क नहीं है तो उपाधि निश्चय हो जाएगा तो इसलिए तो अनुकूल तर्क नहीं होने से सर्वत्र उपाधि घट जाता है कौन पक्षी तरत्व ये सर्वत्र उपाधि हो जाएगा अनुकूलो तर्क नहीं है सिद्धांती उसका क्या उत्तर दिया कहा हमारे पास अनुकूल तर्क है क्या अनुकूलो तर्क दिखा दिया कार्यत्वे तो न कृतित्व तो न कार्य कारण भाव है तो जहाँ कार्यत्व रहेगा वहाँ कृतित्व रहेगा तो, रहे तो, रहे तो पक्ष में अभी कार्यत्व तो है हेतु तो, कृतित्व तो, रहेगा कृतित्व तो, अर्थात विषयता संबंध से जाकर के कृति रहेगा वो विषय तो अभी कृति भी रहेगा तो पक्ष में अभी हेतु है और साध्य रह गया अर्थात साध्य का व्यापक हुआ हेतु तब व्याप्य कौन हो जाएगा सर साध्य का व्यापक हेतु नहीं है हेतु का व्यापक साध्य हुआ तो हेतु अभी व्याप्य हुआ और उपाधि हेतु का क्या होगा उपाधि साधन का क्या होगा और अव्यापक जो व्याप्य का अव्यापक हुआ साधन व्याप्य है जो व्याप्य का अव्यापक होगा वो व्यापक साध्य का क्या होगा अव्यापक होगा ही होगा तो सिद्धार्थ इसलिए कहा कि साध्य का ये अव्यापक ही हुआ उपाधि तो इसलिए साध्य का व्यापक हो पाएगा नहीं होगा तो उपाधि कैसे बनेगा तो यहाँ तक तो ये विचार हुआ आगे एवं चुक्त अनुमान ईश्वर सिद्ध हो तो तदुच्चरित वेद से प्राम्य निश्चयात वेदों की ईश्वरी प्रमाण इतिहा एवं च उत्तु न अनुमान अर्थात आदि कर्त अनुमान के द्वारा ईश्वर का सिद्धि हो जाने से तदुच्चरित वेद से प्राम्य निश्चया तदुच्चरित ईश्वर उच्चरित, तद उच्चरित, उच्चरित इसलिए वेद में प्रामाण्य अर्थात वेद प्रमाण है तो वेद अगर प्रमाण होगा तो वेद में जो कहा जाएगा वो सब होगा तो होने से वेद भी ईश्वर प्रमाण तो वेद भी ईश्वर में प्रमाण अर्थात वेद जहां ईश्वर का बात कहता है वो भी प्रामाणिक है पूर्व पक्ष ने कहा था कि वेद में प्रामाण्य ईश्वर उच्चरित तो होने पर और ये वेद प्रामाण्य को प्राप्त करके वही ईश्वर में फिर प्रमाण हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा तो सिद्धांत अभी न्यायिक कह रहा है कि ईश्वर में प्रमाण तो हनुमान प्रमाण हो गया तो अनुमान से ईश्वर सिद्ध हुआ और ईश्वर के द्वारा उच्चरित तो जो वेद वो प्रामाणिक होगा क्योंकि ईश्वर नित्य ज्ञानवान नित्य कृतिवान इस प्रकार के होने से तद तो उच्चरित तो वेद प्रमाण होगा इसलिए वेद में जहां भी ईश्वर का वाद कहा गया ये सब प्रामाणिक माना जाएगा वेद में कहां कहा गया मूल में मुक्तावधि में इसमें तो 32 पृष्ठा में है द्यावा अंतिम है जो प्रथम श्लोक का द्यावा भूमि जनयन देव एकह तो एक देव द्यावा भूमि जनयन तो ये श्रुति वाक्य है ये श्रुति एकह देव को कहता है ये प्रमाण है वो ही देव ईश्वर द्यावा भूमि दयावा कैसे हो गया दिवो द्यावा। देव को आदेश हो जाएगा क्या जी एक हो देव पहले देव, हो ना, हो। देव है ना बाद में एक क्या जी दे भूमि जनयन देव एक है वहा एक आगे विश्वस्य अच्छा इसको देख करके एको कर दिए होंगे तो एको कर सकते हैं। क्या जी हाँ दो अलग उदाहरण है अच्छा विश्वस्य कर्ता भुवन से गोप्ता ये तो अलग शुद्धि है इत्यादय आगम अपि अनुसंधे ये सब आगम भी पहले नयायक कह दिया मम तो कार्यत्वेना कार्यकारण भाव एवं अनुकूल तर्क तो अनुकूल तर्क सहकारेण हमारा जो अनुमान है क्षित कम कर्तृजन्यम कार्यवाद घटवत इससे ईश्वर सिद्धित तो अनुमान से हुआ उसके साथ इत्यादि आगम अपी ये भी प्रमाण है अनुमान से सिद्ध हुआ और आगम भी प्रमाण है ईश्वर में ऐसे नयाय कहा आगे दिनोकरी में भूमि जनयन इत्यादय कहा गया ईश्वरम उपासित ये कहीं का मंत्र होगा ईश्वरम उपासित ये तो दसो उपनिषद में नहीं है ऐसा ईश्वरम उपासित ऐसा नहीं आगे तो ये मुंडक का है यह सर्वज्ञ सर्वपित एक ही है यह सर्वज्ञ बीच में सो दिया है वो काट दीजिए उसका यह सर्वज्ञ सर्वभित आगे कमा दे दिया इन्वर्टर पूरा कर दिया और नहीं हुई एक ही मंत्र वो काट दीजिए आगे यश ज्ञान अयम तपह तस्माद्र नाम ये एक ही मंत्र है मुंडक का एक छत आठ कहीं होगा एका सात आठ एक एक आठ ये हो गया ये यप आगे सो काम यहाँ प्रजा ये, ये तैतरी तो है तैतरी तो का सात के आसपास आएगा ये इत्यादि इत्यादीना परिग्रह ये भी लन है अर्थात ये सब श्रुति सत्ता में प्रमाण है ये नया एक और जो हनुमान दिया था क्षितंकुरादीक कार्य तो हेतु था अभी नयाक कार्यानुमानम से उपलक्षणम जो अनुमान दिया था वो उपलक्षणम उपलक्षण का अर्थ हो गया तद ताथ, तदितर ग्राहकत्व तो। अर्थात और भी सब अनुमान है अभी नया ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान दे रहा है जो शायद उदय आचार्य जी अनुमान है अनुमान एक एक करके दे रहे हैं स्वर्द्यकालीन दियोणुक प्रयोजकं कर्म प्रयत्न जन्य कर्मत्वाद दंडनिष्ठ कर्मवत कर्म अथवा कुठार निष्ठ उद्यम निपातन बद कुछ एक दृष्टांत ले लेंगे अभी स्वर्गाद्यकालीन दियोणुक प्रयोजक कर्म अभी सर्ग का आदि काल में एक कर्म होगा वो कर्म प्रयोजक बनेगा दियोणुक के लिए कहते तो स्वर्ग आदिकालीन क्यों कहते हैं अभी दियण को इतने तो अभी वैज्ञानिकों लोग थोड़ा इधर उधर करके दियुणु को त्रियाणु को बना देते हैं कभी उसको तोड़ भी देते हैं ना को तो इसलिए कहते हैं स्वर्ग आधिकालीन हो उस समय में कोई और मनुष्य नहीं है तो इसलिए कहते हैं जिसका कर्म से ये स्वर्ग का आदिकाल में ये देवणु को बनेगा कर्म होने से अभी स्वर्ग आरंभ होगा तो अभी दियोणु को कुछ है केवल परमाणु है अदृष्ट के चलते अभी परमाणु में कर्म होगा ईश्वर का अर्थात ये कृति से ये परमाणु में कर्म आरंभ होगा तो कर्म होने से दो परमाणु का संयोग होगा तो दो परमाणु का संयोग होने से क्या बनेगा जीवन को बनेगा तो जिस कर्म ये दियोणुक का प्रयोजक बनेगा अर्थात दियोणुक का जनक जो संयोग है वो संयोग का जो निमित्त बनेगा वो कर्म तो दियोणुक प्रयोजक कर्म अर्थात तो कर्म से संयोग संयोग से दियोणुक होगा तो ये जो कर्म होगा वो कर्म प्रयत्न जन्यम होगा तो अभी ये कर्म होगा परमाणु में तो परमाणु में जो कर्म होगा वो किसी का प्रयत्न से जन्य होगा क्यों हेतु दे दिया कर्मत्वा दंडनिष्ठ कर्म होगा दंड में जो कर्म है वो देवदत्त प्रयत्न से होगा तो किसी का किसी ना प्रयत्न होना चाहिए कभी अगर हम दंडनिष्ठ कर्म को दृष्टांत लेंगे दंडनिष्ठ कर्म उसमें कर्मत्व हेतु रहेगा और वो प्रयत्न प्रयत्न जन्य देवदत्त प्रयत्न जन्य हुआ प्रयत्न जन्य रहेगा उसमें इसी प्रकार की सर्ग आदि कालीन दियणुकों का प्रयोजक जो कर्म हुआ ये कर्म हो गया पक्ष अभी उसमें भी कर्म तो रहेगा रहने से प्रयत्न जन्यत्म रहेगा वो प्रयत्न तब कोई जीव ही नहीं है इसलिए वो प्रयत्न का कर्तृत्व न ईश्वर सिद्धि हो जाएगी ये द्वितीय अनुमान हो गया आगे तृतीय अनुमान देते हैं, गुरुत्व बतांग पतनाभाव पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्त तृतीत्वात पक्षी पतन अभावः बत। गुरुत्व बतांग गुरुत्व वालों का पतन अभाव ये जो पृथ्वी सूर्य चंद्र सब हैं, वो सब गुरुत्व वाले है तो उनका किंतु पतन नहीं हो रहा है पतनाभाव इनका पतनाभाव जो हो रहा है पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्त पतन प्रतिबंधक जो प्रयत्न है वो प्रयत्न से प्रयुक्त हुआ है ये पतन अभाव तो अगर पतन का प्रतिबंधक है तो फिर पतन हो जाएगा नहीं होगा तो पतन का प्रतिबंधक इसके लिए कोई प्रयत्न करता है पतन प्रतिबंधक प्रयत्न तेन प्रयुक्त ये पतनाभाव हेतु देते हैं धृतित्व धिति अर्थात धारण धारण होकर के रहता है उदाहरण देते हैं पक्षी पतन अभाव पक्षी पतन अभाव इसमें धृतित्व रहेगा धारण हुआ है और उसमें पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्त है ये पक्षी का जो पतन प्रतिबंध अभाव तो पक्षी का पतन अभाव में पतन प्रतिबंधक प्रयत्न ये प्रयत्न किसका है पक्षी का है अभी हमारा ये व्याप्ति कैसे सिद्ध होगा धृतित्व पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्तत्व धतित धारणा क्रिया में जो चीज रहेगा धिति धारणा तो जो धारणा क्रिया है अर्थात तो वो सब जो पकड़े हुए हैं वही हो गया धारण क्रिया तो अभी पक्ष में गुरुत्व बताऊ भाव तो इसमें धृतित्व रहेगा पतन नहीं हो रहा था धारण हुए हैं तो धारण जो हुए हैं उसमें धारण क्रिया धारण तो रहेगा रहने से पतन प्रतिबंधक प्रयत्न से ये प्रयुक्त होगा ये जो पतन प्रतिबंधक प्रयत्न ये जो सूर्य चंद्र ग्रह इत्यादियों का ये प्रयत्न किसका होगा कहेंगे ये कोई जीव का नहीं होगा साक्षात इसलिए कहेंगे ईश्वर का होगा सर्वत्र जीवों का अदृष्ट तो कारण होगा क्योंकि जीव अदृष्ट सामान्य कारण है तो वो तो होगा जीव अदृष्ट वो तो सर्वत्र रहेगा किंतु परम्पराया रहेगा ये असाधारण कारण नहीं है वो तो साधारण कारण है अच्छा ये हो गया तृतीय अनुमान आगे चतुर्थ अनुमान दे रहे हैं ब्रह्मांड नाशः प्रयत्न जन्य नाशत्व ब्रह्मांड घटनाश्रहश साध्य क्या हो जाएगा प्रयत्न जन्य दृष्टान्त किस को दे दिए घटनाश घटनाश में नाशत्व तो है और देवदत्ता प्रयत्न जन्य भी रह जाएगा तो रहने से अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे यत्र यत्र तत्र तत्र प्रयत्न जन्यतुं। तो ब्रह्मांड नाश में भी नाशत्व रहेगा इसलिए वहां भी प्रयत्न जन्य तो रहेगा तो ये प्रयत्नवान जो होगा वो ईश्वर है कहें आप दृष्टांत दे दिया घटनाशब और जगत में सभी घट क्या देवदत्त का दंडो प्रहार से नाश हो रहे है जहा घट ऐसे ही नाश हो जाते हैं वो पक्षपटी में आएंगे जगत में ऐसा कोई घटा हो सकते हैं जो कि कोई प्राणी का दंडो प्रहार से नाश नहीं हो रहा है वो पक्षपट्टी में आएंगे क्योंकि जहां उनको कोई प्राणी का प्रयत्न नहीं दिख रहा है वो ईश्वर प्रयत्न से हुआ वो भी पक्षपट्टी में आ जाएंगे अच्छा ये चतुर्थ अनुमान हो गया आगे पंचम अनुमान दे रहे हैं घटाट तो वहां तो वहां मतलब नाश हुआ किसका प्रयत्न से हुआ ए, किसका ना वो तो सिद्ध है किंतु हमारा साध्य क्या है प्रयत्न जन्य ना नासक तो सिद्ध है हेतु तो सिद्ध है किंतु तो उसमें साध्य कैसे रखेंगे प्रयत्न जन्य तो कहने से किसका प्रयत्न है तो वो अगर किसी जीव का प्रयत्न अगर साध्य सिद्ध हो जाएगा तो कहेंगे सिद्ध साधन हेतु है ना ना वो तो ब्रह्मांड नाश प्रलय काल में अभी कमरे में रहते रहते कभी घटना जाता है तो अगर इस नाश ये भी पक्ष कोटि में चला जाएगा अर्थात तो कोटि में वो जाएगा जहाँ की आपको पक्ष कोटि नहीं उनसे से पक्ष कल दो बात आया था ना पक्ष और तत्सम पक्ष किसको कहेंगे पक्षता अवच्छेद अवच्छिन्न और पक्ष भिन्न सती संदिग्ध साध्यवा इसको पक्ष सम कहेंगे अगर ब्रह्मांड नाश कहने से आप प्रलय कालीन नाश को लेंगे तो वर्तमान को जब किसी दृष्ट कर्ता से नहीं होकर के भी घटनाश हो जाता है तो ये ब्रह्मांड नाश है क्या नहीं है तो ये पक्ष नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा पक्ष सम हो जाएगा पक्ष नहीं होगा पक्ष समय अच्छा ये चतुर्थ अनुमान हो गया आगे पंचम अनुमान देते हैं घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहार कल्पित लिपि लिपियादि घटादि व्यवहार व्यवहार कितने प्रकार के है वेदांत लोग भाई चार था <laughs> अब मिला करके क्या क्या है चार अभिज्ञा अभिवदन आन अर्थ क्रियाकारी तो ये चार ही है प्रवृति निमित्त पांच है ये चार प्रकार की अभिज्ञा अभिज्ञा का क्या होता ज्ञान अर्थव ज्ञान होना अभिवादन शब्दार्थ प्रया आनोपादन क्रिया होगा और अर्थ क्रिया कारित्व ये तीनों ही नहीं है जैसे घटा हुआ है उसमें जल है और हम आनोपादन नहीं कर रहे है शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं तद तो विषय हमको ज्ञान भी नहीं है अभी तो फिर भी वो कोई अर्थ क्रिया संपादन कर रहा नहीं कर रहा है जल को धारण किया है इसको कहेंगे अर्थ क्रिया कारित्व तो ये भी एक व्यवहार है व्यवहार चार प्रकार के ऐसे विवरण कार करेंगे तो यहाँ देते है की घटादी व्यवहार व्यवहार यहाँ शब्द प्रयोग शब्द उच्चारण घटादी व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य प्रयोज्य स्वतंत्र पुरुष उदभाव्य जो शब्द प्रयोग करना तो इसको कह दिया मोबाइल कर दिए तो ये जो कह दिया कोई स्वतंत्र पुरुष पहले इसका नाम दे दिया आगे फिर उसी मुताबिक चला तो ये कहते हैं स्वतंत्र पुरुष प्रयुज्य व्यवहारत्वात तो घटादि व्यवहार कहने से जो प्रथम जो ईश्वर संकेत होकर के व्यवहार आरम्भ हुआ उस व्यवहार को कह रहे हैं जहा भी शब्द प्रयोग होगा स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य शब्द प्रयोग अर्थात प्रथम बात जो शब्द प्रयोग होगा तो स्वतंत्र पुरुष प्रयुज्य व्यवहार आधुनिक कल्पित लिप्यादिव जैसे ये सब प्रादेशिक भाषा हो गया ना प्रथम है तो केवल संस्कृत भाषा था आगे सब आ गया ये सब कहते ना चलो भारतीय भाषा तो फिर भी तो थोड़ा कठिन है ये जो कठिन नहीं है जिस स्थान का आदमी वो कहेगा ये भाषा तो एकदम सरल है तो आप लोग हिंदी अक्षर कैसा लिखते हैं तो बड़ा कठिन है तमिल का भाषा जैसे लिखेंगे वो तो छोड़ेगा अगर चाइनीज जापानीज देखे तो एकदम बुद्धि खराब हो जाएगा वो कैसे वो अक्षर लिखते हैं तो इसी प्रकार के कोई लिख दिया कुछ नया अक्षर और उसको कहते हैं जो प्रथम बार कोई नया अक्षर लिखा और कहा कि ये तो अ होगा ये क होगा ये ए होगा ये सी होगा इस प्रकार कहते हैं इसको कहते हैं आधुनिक कल्प्यादि आधु लिप्यादि पर आधुनिक कल्पित लिप्यादि आधुनिक कल्पित तो अर्थात संस्कृत भाषा का छोड़कर के बाकी जो लिपि कहते हैं ये सब आधुनिक कल्पित हुआ तो कोई प्रथम बार उसको कह देगा ये क्या है ये ओ है ये क्या है कहेगा ये ये है तो इसी प्रकार की आधुनिक कल्पित लिपि आदि में व्यवहारत्व रहा और स्वतंत्र पुरुष प्रयोजित्व रहा तो जहां भी व्यवहारत्व व्यवहारत्व शब्द प्रयोग तो जहां भी शब्द प्रयोग रहेगा वहां स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य रहेगा जब प्राथमिक शब्द प्रयोग हुआ तो तभी तो वहां भी स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य रहेगा वो पुरुष कौन होगा कहीं ईश्वर होगा जब प्रथम बार जब शब्द प्रयोग हुआ वही होगा स्वतंत्र स्वतंत्र पुरुष स्वतंत्र पुरुष अर्थात अन्य कहीं से देख करके नहीं कर रहा है ये कहने का अर्थ है कि प्रथम बार कर रहा है अगर अन्य से देख करके किया फिर वो स्वतंत्र नहीं हुआ जैसे कोई लिख दिया तमिल भाषा में लिख दिया ये कौत है आगे उसको देख करके सुन करके अन्यत्र तरह जाकर के जो कहा स्वतंत्र नहीं हुआ तो अनुवाद हो गया स्वतंत्र का अर्थ प्रथम बार जो कर रहा है अच्छा ये हो गया पंचम अनुवाद घटादी तो व्यवहार अर्थात जो प्रथम बार व्यवहार हुआ वो किसी स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य होगा तो इसलिए जो शक्ति का लक्षण न्यायिक कहते हैं अस्मा पदाद अयम अर्थो इति ईश्वर संकेत है यही संकेत देने वाला वही हो गया स्वतंत्र पुरुष ईश्वर उसे सिद्ध होगा ये हो गया पंचम अनुमान आगे ष्ठ अनुमान देते है वेद जन्य प्रमा भक्ति यथार्थ वाक्यर्थ ज्ञान जन्य शाब्द प्रमात्वाक्य जन्य प्रमा चैत्र जन्य प्रमा होगा चैत्र का क्या लक्षण है यथार्थ वाक्य जन्य प्रमा में शाब्द प्रमात्व रहेगा रहेगा और चैत्र जो कि आप तो पुरुष है उसको चैत्र हो गया वक्ता वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान अभी चैत्र को यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान है, नहीं तो अगर यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान चैत्र को नहीं रहेगा फिर चैत्र आप तो होगा नहीं होगा तो वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन शाब्द प्रमादात चैत्र वाक्य जन्य प्रमा में शब्द प्रमात्व रहेगी और वकृ यथार्थ वाक्यर्थ ज्ञान जन्यम ये भी रहेगा तो व्याप्ति कैसे कहेंगे शब्द प्रमात्व वक्री यथार्थ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्यम अभी वेद जन्य प्रमा ये किस प्रकार की प्रमा है चार प्रमा से शाबी तो ये प्रमा में भी शाब प्रमात्व रहेगी रहेगा शाब्द प्रमा हेतु रहने से साध्य क्या है यथार्थ वाक्यर्थ ज्ञान ये भी रहेगा तो वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्युम जो वक्ता होगा वो यथार्थ वाक्य यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान वाला होगा तो ये वेद जन्य प्रमा तो वहाँ फिर वक्ता कौन होगा जिसको ये यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान है कहेंगे यही ईश्वर है इसे भी ईश्वर होगा यथार्थ यथार्थ वक्तृयारक्न्व है यथार्थ यथार्थ यथार्थ ज्ञानम है है नहीं तो वाक्या और यथार्थम यथार्ञान यथार्ञान है क्याची ईश्वर ईश्वर वाक्य सुन मत मतलब सुनेगा नहीं ईश्वर को वाक्य का अर्थ का ज्ञान है सभी को वाक्य का अर्थ का ज्ञान सुन करके होगा ऐसा नहीं जैसे आ, अच्छा मनुष्य में मान लिया जाएगा कि पहले कभी ना कभी सुन, सुना होगा तो ईश्वर किंतु, अर्थात उनको दूसरे से सुनना नहीं पड़ेगा वो तो नित्य ज्ञानवान है तो इसलिए ईश्वर इस का ये जो वाक्यर्थ ज्ञान है वो तो वहाँ नित्य ही है तो वक्रिष्ठ यथार्थम यद वाक्यार्थ ज्ञान अर्थात यहाँ ज्ञान का अनुय्थ के साथ होगा और ये यथार्थ ज्ञान जो है वो वक्त अच्छा ये हो गया सष्टम अनुमान हो गया आगे सप्तम तो अनुमान देते हैं वेद असंसारी पुरुष प्रणीत वेदत्वात् बीच में जितना है न वेद पौरुषेय वाक्यवाद ये अंश नहीं है मतलब इसको रहन दीजिए अभी अनुमान है। और यह है वेद असंसारी पुरुष प्रणीत वेदत्वाद तन्नव यथा काव्यमती व्यतिरेक दृष्टान यहाँ तक ये अनुमान हुआ और ऊपर में दे दिया वेद पौरुषेय वाक्यवात उसके आगे आएगा भारत पथ इसलिए वेद पुरुषेय वाक्यवाद उसको ऐसे सर्फुल करके उसका एरो नीचे कर दिए भारत से पूर्व में कहते आप लोगों का पुस्तक में ठीक है इसमें त्रुटि है वेद पौरुषेय वाक्यवाद भारत तो नीचे आ जाएगा अभी ऊपर वाला अनुमान वेद असंसारी पुरुष प्रणीत वेदत्वाद अभी यहाप्ति कैसे कहेंगे तो उस वेदत्व प्रणित कहा मिलेगा ये यत्र वेदत्व कहा रहेगा वेद में और अगर वेद अपनाए है तो इसलिए आपको अनुय व्याप्ति मिलेगा नहीं मिलेगी तो आपको वितरिक व्याप्ति देखना पड़ेगा यन एवं तम यन न एवं पहले एवं से क्या लेंगे साध्यवान जो साध्यवान नहीं होगा वह हेतुमान नहीं होगा यहाँ कैसे कहेंगे यद असंसारी पुरुष न तद तद प्रणीत न नो कहने से तत्वान कहना पड़ेगा जो असंसारी पुरुष प्रणीत नहीं होगा वह वेद नहीं होगा व्यक्तिगत दृष्टान क्या दिए काव्य असंसारी पुरुष प्रणीत है नहीं है तो नहीं होने से वो वेद भी नहीं है वेतरे तो का दृष्टान्त प्राप्त हुआ तो बेतर की व्याप्ति हुआ होने से अभी पक्ष में जाएंगे तो, तो कहेंगे अयम वेद न तथा जैसा नहीं है तो काव्य में साध्य का अभाव था तो ये किंतु ऐसा नहीं है क्यों कहते यहाँ हेतु का अभाव नहीं है काव्य में साध्य का अभाव हेतु का अभाव था किन्तु जो पक्ष है वेद यहाँ हेतु का अभाव नहीं है वेद पक्ष में वेद तो हेतु रहेगा तो रहेगा तो यहाँ साध्य का अभाव भी नहीं होगा नहीं होगा तो अर्थात तो असंसारी पुरुष प्रणीतत्व ये कहा आ जाएगा वेद में आ जाएगा तो असंसारी पुरुष कहने से यही ईश्वर सिद्ध होगा तो ये हो गया सप्तम अनुमान आगे अष्टम अनुमान देते हैं वेद पौरुषे वाक्यवात भारत तो दृष्टान्त हो गया भारत उसमें हेतु वाक्य तो रहेगा और पौरुषयत्व रहेगा तो व्याप्ति कैसे हो जाएगी यत्र यत्र वाक्यत्व तत्र तत्र पौरुषेत्व वेद में भी वाक्यत्व है से वो भी पौरुषत्व हो जाएगा अब अनुमान में निषेध किया था ना असंसारी पुरुष कहा अभी यहाँ पौरुषयत्व सिद्ध कर रहे हैं परस्पर विरोध हुआ कैसे भाई ईश्वर सीधा कर रहे है दोनों अनुमान दे रहे हैं दो अनुमान अगर परस्पर विरुद्ध हो जाएंगे तो ये आप लोग वेदा जी लोग सब गलत कह देते हैं है तो वेद हो पौरुषे वाक्यत्वाद अभी कह रहे हैं ना तो वो मीमांसा को लोग आप लोग उसके साथ पढ़ करके सब तो विपरीत हो गया तभी तो अभी वेद पौरुष कहा पूर्व अनुमान में क्या कहता था वेद असंसारी पुरुष दोनों विरुद्ध हुआ नहीं हुआ तो पूर्व अनुमान में वेद पुरुष प्रणीत था ना पुरुष अप्रणीत था पुरुष प्रणीत है तो इस अनुमान में वेद पुरुष प्रणीत है ना पुरुष अप्रणीत है दोनों में समान है काले ऊपर में और विशेषण तो तो देता है यहाँ तो और व्यापक कहते हैं पुरुष कहते हैं। प्रणीत भारत तो वेद में भी वाक्य तो रहने से उसमें भी पौरुषत्व तो रहेगा वेद भी पुरुष प्रणीत है तभी ईश्वर सिद्ध हो जाएगा हाँ ब्रह्मा जी अर्थात इनका क्या है ना और अधिक विचार तो अर्थात ऐसा हम जो सुने हैं हमारे से कभी कभी इसका तो अधिक शास्त्र तो भी देखे नहीं है ये वेदांति मीमांसा लोग कहेंगे जैसे तो ब्रह्मा जी को वेद प्रतिभा हो जाएगा इनका किंतु ऐसा नहीं है तो ब्रह्मा जी को प्रतिभा हो जाएगा ऐसा नहीं है ईश्वर प्रणी तो कहते है तो प्रणय न करेंगे तो ये क्रिया हो गया तो यहाँ तक ये आठ अनुमान हो गया आगे और नवम अनुमान और एक जनिका संख्या अपेक्षाबुद्धि जन्या एकत्व अन्य इति अनुमानी अभी साक्षात परंपरा व ईश्वर साधका नि बोध्या तो का परिमाण जनिका संख्या दियणुक का परिमाण इसका जनिका हो जाएगी संख्या ये नया इकलो कहते हैं परिमाण का जनक तीन हो सकते हैं। घट रूप का असमवाय कारण कौन होगा कपाल रूप हो जाएगा घट रूप का समवायिक कारण घटक कारण हो जाएगा कपाल रूप अवय अवय अवय का अवयो, कारण कौन सा लक्षण ते समण एक दूसरा लक्षण और प्रथम लक्षण कहा लगाते हैं घटनिष्ठ गुण हो तो अवयवी गुण हो गया प्रथम लक्षण क्या है हाण सह एक अर्थे वो कहाँ लगाते हैं कपाल संयोग में अवयवी के प्रति अवय संयोग असमवा कारण होता है अवयवी के प्रति समवा कारण कौन होगा अवयव अवयवी के प्रति अवय समवायिक कारण हुआ और अवयवी संयोग असमवा कारण हुआ और अवयवी गुण के प्रति गुणा होगा जो अवय गुण अवय के प्रति कारण होता है यही, यही जनक माना जाता है किंतु उनका ये भी नियम है कि अवयव का गुण स्व उत्कर्ष गुण का जनक होगा अगर कपाल महत परिमाण है दो कपाल मिलकर के उससे और महत्तर घटक आरंभ करेंगे। सो सजातीय उत्ष उत्कृष्ट आरंभकत्वम ये रहेगा अवयव का गुण में सो सजातीय उत्कृष्ट गुण आरंभकत्वम सो सजातीय भी होगा और उत्कृष्ट होगा तो अगर कपाल में ये मध्यम महत्व है तो उसके अपेक्षा घट में मध्यम तर यह आ जाएगा इसी प्रकार की परमाणु में अणुत्व है परमाणुत्व तो है और अभी स्व सजातीय उत्कृष्ट गुण का जनक होगा परमाणु में जो परिमाण रहेगा तभी दो परमाणु मिलने से अभी परमाणु में परिमाण है अणुत्व अणुत्व का सजातीय उत्कृष्ट क्या हो जाएगा अणुतर तो दो परमाणु मिलने से जो दियोणु का बनेगा उसका परिमाण हो जाएगा अणुतर अभी तीन दियोणु को मिलकर के त्रियाणु का बनेगा अभी दियणुको का परिमाण हो गया अणुतरो और त्रिवणु को का हो जाएगा अणुतम किंतु और छोटा छोटा अणु होता है ना बड़ा परिमाण बनता है धीरे धीरे बड़ा बनता है, तेरे तेरे। बड़ा बनता है। किंतु अगर आपका नियम है कि स्व सजातीय उत्कृष्ट कहेंगे, तो परमाणु से से का का हो हो जाएगा, का से का अनुतम हो जाएगा। त्रिअणु तो किंतु प्रतिति विरोध होगा अर्थात तो अगर अणुतम त्रियाणुक में आ जाएगा तो फिर आगे और महत्व कहाँ से बन पाएगा और तो आगे छोटा होता जाएगा इसलिए वो लोग कहते है कि अवयवी परिमाण केवल अवयव परम परिमाण से आरंभ होता है ऐसा बात नहीं है जहा महत्व परिमाण है वहां अवयव परिमाण अवयवी परिमाण का असमवाय कारण होगा महत्व से लेकर के किंतु जहाँ अणु परिमाण है वहां संख्या कारण बनेगा दो परमाणु आ जाएंगे इस परमाणु में भी अणुत्व तो है परमाणुत्व तो इसमें भी परमाणुत्व तो है अभी प्रथम परमाणु में एकत्व तो संख्या रहेगी दूसरा परमाणु में भी एक तो संख्या रहेगी अभी दोनों परमाणु में द्वितीय संख्या रहेगी अभी द्वितीय इस परमाणु में रहेगा ना इस परमाणु में रहेगा दोनों में रहेगा द्वितीय द्वित्व रहेगी रहेगा द्वितीय क्या है संख्या परमाणु में किस समस्या रहेगा समवाय समस्या प्रत्येक में समवाय समस्या दोनों में मिला करके पर्याप्त संबंध रखेंगे तो प्रत्येक में समवाय समय द्वित्व रहेगा ये जो परमाणु में द्वित्व संख्या रहेगा यही द्वितीय संख्या ही दियोणु का परिमाण का आरम्भ बनेगा तो परिमाण का आरम्भ एक हो गया अवयव का परिमाण दूसरा हो गया संख्या अवयव में रहने वाला संख्या और भी एक निमित्त है और उसको कहते है प्रचय प्रचय अर्थात फुल जाना जो लोग देखे होंगे रसगुल्ला कैसे बनाते हैं इतना छोटा छोटा बनाते हैं और फिर वो उसमें कढ़ाई में क्या उसमें पहले हम तो सोचता था ये तेल किंतु उबल कर तेल नहीं है। पानी में उसको उबालते हैं ना रसगुल्ला जो बनाते हैं छोटा छोटा रोक के फिर कढ़ाई में उसको रखते हैं और वो उबालता है किन्तु वो पानी है तेल नहीं है। तेल होने तो जल जाएगा गुलाब जामुन जैसा हो जाएगा नजदीक से देखा नहीं पूछा तो अभी देखिए वो छोटा छोटा होता है वो हाथ में इसे ऐसा कर देता है ना तो फिर उसमें कितना समय वो रहने के बाद गर्म होने के बाद उसका क्या हो जाता है परिमाण बढ़ गया तो अभी यहाँ संख्या नहीं हुआ संख्या तो समान रहा इसको कहते हैं प्रचय प्रचय अर्थात विस्तार ये खुल गया तो अभी जो ये रसगोला का जो परिमाण हो गया तो अभी यह प्रचय होकर के विस्तार हो गया तो प्रचय भी परिमाण का एक कारण है ऐसे मेरा एक लोग कहते हैं कि परिमाण का तीन कारण हो सकते हैं एक हो गया अवय परिमाण एक हो गया अवय संख्या और तीसरा हो गया प्रचय तो ये तीन कारण से ये संख्या उनका मत में बनता है तीन कारण से अवयव का परिमाण बनता है परिमाण का तीन कारण हो सकते हैं अवयव का परिमाण अवयव का सं अवयव में रहने वाली संख्या अथवा प्रचय ये तीन कारणों से परिमाण बन सकता है अभी दियोणुक का जो परिमाण होगा वो कहा रहेगा दियोणुको का परिमाण किसम से समवाय उसका असमवाय कारण हो जाएगा जो परमाणु में रहने वाला द्वित्व संख्या वो द्वितीय संख्या कहाँ रहेगा दो परमाणु में रहेगा और द्वितीय संख्या दीवणु में रहेगा परमाणु में रहेगा द्वितीय में नहीं रहेगा अभी एक दीवणु का बना है उसमें क्या संख्या रहेगी रहेगा तो ये जो द्वितीय रहा ये दो परमाणु में रहेगा ये जो परमाणु में द्वितीय रहा ये द्वितीय उत्पन्न होने के लिए एक चेतन पदार्थ चाहिए क्योंकि द्वित्व अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होता है ऐसा नया लोग कहते हैं एक ये दो एक घट ये द्वितीय घट इस प्रकार की हो गया तो पहले एक घट का अपेक्षा ये द्वितीय घट इस प्रकार की बुद्धि आएगी वो कहेगा अयम घट अयम घट इस प्रकार की तो होने से अपेक्षा बुद्धि होती है अपेक्षा बुद्धि से उनका प्रक्रिया आगे फिर विचार करेंगे तो अपेक्षा बुद्धि होने पर ही ये द्वितों का ज्ञान आगे होगा ये अपेक्षा बुद्धि ये क्या बताते है ये ज्ञान है ये कहाँ रहेगा आत्मा में अर्थात स्वर्ग का आदि काल में जो परमाणु में द्वित्व की उत्पन्न होगा जिससे की दिवणुको का परिमाण बनेगा तो वो अपेक्षा बुद्धि किसकी होगी तो कहेंगे वो ईश्वर का होगा तो ये जो दियोणुको में परिमाण बनेगा इस परिमाणु जिसका अपेक्षा बुद्धि से बन रहा है ईश्वर है ऐसा सिद्ध करेंगे आज अगर करें। आगे तो अभी तीन दिन अवकाश रहेगा ओम केशव बातरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंतुन पुनः ईश्वरो व्योम बदवेहाय दक्षिणामूर्त नम ओम शान तिषा